परमार्थ प्रसंग एक सौ चौदह आदर्श भ्रष्ट साधु की अपेक्षा उत्साही और श्रद्धा संपन्न संसारी भक्त ज्यादा साधन भजन न कर सकने पर भी हजार गुना श्रेष्ठ है क्योंकि वह अपने क्षुद्र सामर्थ्य के अनुसार उन्नति के पथ पर आगे बढ़ने की जथा साध्य चेष्टा कर रहा है असहनीय बंधनों से मुक्त होने के लिए भगवान के निकट व्याकुल अंतकरण से प्रार्थना कर रहा है उसके अंतर में त्याग की तीव्र आकांक्षा जागृत होती है वह संसार के विविध कर्तव्यों के दायित्व और बाधा से सदा जूझता रहता है, उसके प्राण छटपटाते हैं, जाकुल हो उठते हैं सारे बंधन तोड़कर संसार त्याग करके भगवत प्राप्ति करने की इच्छा प्रबल हो जाती है इससे शक्ति संचय होता है भगवान उसके सहायक होते हैं वे अंतर्यामी है उसकी अवस्था को समझते हैं उसके मार्ग के रोड़ों को क्रमशः हटा देते हैं असल बात इतनी ही है कि अंतर से त्याग न होने पर भक्ति मुक्ति ज्ञान कुछ भी नहीं मिलता एक सौ पंद्रह कितने ही सोचते हैं सेवा कर्म यह सब करने से क्या होगा उसकी अपेक्षा तो उचित यह है कि रात दिन साधन भजन करके पहले ईश्वर को प्राप्त किया जाए पर ऐसा भी क्या होता है कुछ दिन कर्ज देखने से मालूम हो जाएगा कि यह संभव नहीं है कर्म कर्म हित के लिए कर्म ना करो तो चित्त शुद्धि कैसे होगी मन शुद्ध हुए बिना क्या स्थिर और शांत होता है ऐसा ना होने पर ध्यान क्या सहज ही जमता है कर्म करते समय ही अपनी ठीक ठीक परीक्षा होती है हम में कितनी शक्ति है इसका ज्ञान होता है मन में कितना कचरा भरा है विषय वासनाओं की ओर कितना आकर्षण और अनुराग है कितनी स्वार्थ परता है सहनशीलता कैसी है ये क्रमशः बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं यह सब जानने का एकमात्र उपाय है कर्म और कर्म द्वारा ही इनका प्रतिकार सहज रूप से होता है सदसद सद विचार अंतर्दृष्टि और आत्म परीक्षा का भाव रहने पर मन क्रमशः निर्मल और निष्काम हो जाता है अहमभाव नष्ट हो जाता है और हृदय से प्रेम हृदय में प्रेम आविर्भूत होता है तब फिर कर्म में कर्म ज्ञान नहीं रहता कर्म बंधन का कारण न होकर मुक्ति का कारण बन जाता है अर्थात तब कर्म ही पूजा का रूप धारण कर लेता है कर्म और ईश्वर की उपासना में नारायण ज्ञान से जीवसेवा और भक्ति में कोई भेद ज्ञान नहीं रहता यही हुई ठीक भक्ति और उसे प्राप्त करने का स्वाभाविक उपाय है कर्मयोग